Egyszerűsítve: Dózamok, csúta atmana. Beautiful nem darom korú, Best, best possible. Eppit lehet, mit adhati. Csúta atma, asamskrita atma, Bhavan varrtak. Hisz a atma csúto varrtak. Csúta Bhavan drésyted. No, hogy Parameswaram, ebben na, What? Chudatma. Atma chuttaha. Patitaha. Patitatma Bhavata. Nama epithet. Kinchitav Epitati. Anindatma kam vidarim pryam. Chutatmarabhavatha. Taya ekami sam prati sadhu bhās. By mistake you have given a compliment to Tyya. By mistake. Puttaha bhavatha karyam kivasi. विपक्षता दोषं परमेश्वरे ये ये दोषाः सन्ति तान् दोषान् इति संकल्पपूर्वकं गर्यता छुतात्मना भवता अतएव छुतात्मना परमेश्वरस्य गुणेषु दोषदर्शनं करोति यस्मात् तस्मादेव भवता आत्मा असंसकृतो वर्तते पतितो वर्तते थाद्रुसेनापि भवता ब्रह्मचारिना भयमिष्टे annoyingly ekam tu sadhu bhashit it compliment tha tva yakam eesam prati sadu bhashit iswarasya visaye ekam samya guktam bhavata bhavan dosam iti chintayitwa ukta van parantu sa dosho jata hai kaha saha yamamananti katham salakṣe prabhavo bhavishyate alakṣya janmata ituktovan karo vapur virupa arksam alakṣya janmata digambara tveni veditam basu ituktam tatra tasse janmana dataye banasti ituktovan karo kaha mata kaha mata kaf pita कोला वंशादि संपत्ति रहित हाय तुक्तवान करो वो सुधा यम दोषों नास्ति वो सुधा यमस्ति गुना कुतहा यम आमनंति आत्मभवोपिकारणम् आत्मभव हा तो ब्रह्मा परमेश्वर चतुर्मुख ब्रह्मा जो वर्तते ब्रह्मा विष्णु ईच्छा दीराम देवा नाम भी यम परमेश्वरम लोकाह वेदाह वेदा शास्त्रानि च तस्य जन्मा आदिवशे कोवा जानिया कथम बाव जा, यम जातुं शक्रवा अतः अलक्ष्य जन्मत्वं इति ये दोषरूपेण भवतावुक्तम तद्वस्तुः हा दोष गुणो भवती तस्य जन्मा आदिग्रहणे Na kevalam vajamasamartthaha, apitu brahmadayo devataha, api asamartthassanth. Adra Puranam, Marta, Daegarul Linga Puranam. Bhagavatam, Parameshwarasya, Adihi Kutra, Molam Kutra, Antam Kutra iti, Anveshtum, Yekaha Uparishthat, Vishnuhu Uparishthatva, uh, Brahma, Nechayirva. यदा गतवंता ऊपर स्थात विष्णु नीचे इर्वा गत्वा यावद् अधिकम यावद् अधिकम गता हात था पिवर्धते तत्स्वरूपं परमेश्वरस्य उभावो पिनिर्विन्नवुजातो फुना हागेत्य परमेश्वरस्य पादयोरेव वपतित्वा स्यरनं प्रत्यवंतो यति कथा वर्तते एकरु पावरानिकी कथा थाद्रुसस्य परमेश्वरस्यां आदि ही केनवाद्� itt, bahu a szó, a gunaha a szó, a szó, a szó, a szó, a kurtam a szó, a szó, a szó, a szó, a szó, वक्तुमिच्छता चुतात्मनात्वया चुतात्मने की शब्दावगता खलु ब्यूटीफुल शब्दां लोके पी व्यवहारे पी उपयोग तुम सिख के थे यहां आवध्द्र व्यवहारम करोती महिला भी सह समाज ये न सह चुतात्मा दुरात्मावर्त इति दुरात्मा, दुरात्मा चुतात्माइच्छति यस्य आत्मा संस्कारेण छुतो वर्तते भ्रष्टो वर्तते शुतात्मनात्वया एकम ईशं प्रति साधु भाष्य यम आम आ यम परमेश्वरं आत्मभुवः अपि कारणं आमनन्ति ब्राह्मणः अपि कारणं वदन्ति ब्रह्मा एव समस्त जगताः श्रष्टा कारणं वर्तते तस्यापि कारणं यः परमेश्वरः सहा अदृश्य परमेस्वरः लक्ष्य प्रभवः कथं भविष्यति तस्य मातापितरौ देशकारादिकं केनवा लक्ष्ययितुं शक््यते अनादि अनंतः परमेस्वरः वर्तते आत्मना नष्ट स्वभावेना अतएव दोषं दूषणं विवक्षता वक्तु इच्छता अपि त्वया ईसम प्रति ये कम किमतत अलक्ष्य जन्मताई तुक्तम करो वचा हा ततु साधु भाषितमु सम्यगोक्तमु कुता हा यम ईश्वरम आत्मभुवोपि ब्रह्मना हा अपि आत्मभु इत्युक्ते स्वयमेव स्वयंमेव जायत ब्रह्मन सकाशा समग्र सुष्टे हे सुष्टे ही, ही प्रभवति तेर ब्रह्मा कुता हा उत्पन्ना हा इतुक्ते स्वयंमेव आत्मनाये एव भवतीति आत्मभू यक्क्स्य प्रथमं तु जायते कलो तस्य तस्य तस्य इत्युक्ते पुत्र गच्छाम आत्मभवः अपि ब्राह्मणः अपि ब्रह्मात्मभू सुरज्येष्ठः इत्यमरः कारणं आमनन्ति उदाहरणन्ति विद्वान् शेषः प्राग भाग्राद्मास्थां नादानিত্য नामादेशः okay. आम्रा मनाधा तो वो मनादे से परितिज सूरहा कथम लक्ष्य जन्मा भविष्यति अस्मद् जन्म लक्ष्यम् भवति कस्मिन्दे से कस्मिन्दे समये कस्मिन्दे काले कयोर् दंपत्यो हो येषु पुत्रो जाता इति व्यम् लक्ष्य प्रभवा परमेश्वर कथम लक्ष्य प्रभवो भविष्यति यक्खलु समस्तस्य ब्रह्मनोपि मुल Anadhi nithanasya Bhagavataha, Karana sankha kalan kastyaan mishyatee. Tirtha. Tasya na adhihi, na nithana, anadhi nithana. Na adiruvatate, nava va nithana masti, na va naashosti. Na ananta ha, anadisya anan, anadisya ananta sya yaha Paramesvara ha. Tasya Karana sankha kalan koopinas. Tasya Karana sankha yaha. अनुवेशन में वह ना ओके प्राज्ञा सर्वेशाम तरीयम प्रश्न आक्षे पाणाम समाधान मुक्तवती सम्यक् ग्रुपेनुक्तवती हम नु? रुचरा मुक्तवती तथापि खातिचन विषया हा डिबेट करते योग्या हन न को भवान विश्वसितिचेत ईश्वर हाः अस्तित्व अंगी करोती करो, चेत करो करो करो अंगी करोत नांगी करीती चल नांगी करोत कुता ईश्वरम यह नांगी करोती कष्ट अंगी करोत विवाद येर क्यों लाहा सालांगी करिष्यती ये शाह अंगी करिष्यते वा विवाद हक्के मर्चम प्रायः लोगे वहीं तादृशेशु विशेशु विवाद मधिकम कुर्मा परंतु कतीचना विशेशा विवादार ह Bhauta saha, Bhavan kincsindorodik. Aham prachuttaram mudan. Puna Bhavan kyo bi budhisyadi? Puna aham budhisyaam prayojanam nast. Yatha surutas No no issue with you. Bhavan yatha atam surnooti. Iswaraha yatha drushaha iti. Yatha Bhavan surtavan murtate. Satatheyi vastu. Na amangala sorupo bhavatu. Amangala cha amangala bhyasa ratir bhavatu. Amangala cha ar svabhavo bhavatu. Tathegu bhavatu. Mamai chata sminu vartathe. How are you concerned with it? Ida, ni, But, mama yogyya muttarum. Let me go in my way. Mamatra bhavayaka rasaha mananmste. मनं स्थितं न कामवृत्तिर वचनीयं मीक्षते कामस्य ही या वर्तते तत निन्दाया विषयभूतं न भवति कदा कदाचित एतादृशं प्रेमभवत् लोके अन्ये वदन्ति ओ तस्य विषये रतिर्वायति अरन्तु तेषां दृष्ट्या तस्य विषये रतिर्वायति ते, ते वदन्ति यदि, यदि मित्राणि Anantaram varitti astu tasya hamanaha tatralagrum <laughs> burtade saaget. Csittudat preivai ti येनो <laughs> त्रयाद्ध कलुसंबादः प्रवर्तते यवचितम् तपस्यान्नष्चा अतः विवादः येनो तायम् समाधः नमः कुत्रापि फुल्लस्त्राप करनीयम् यावच्छिक्ति सापि सरुजुहु सा रुजुभाषी इति मत्वा ओ अज्ञान परमेश्वरस्य वाक्यम् रूपम् दृष्टवा एवं विचारयति इति चिंतयुत्वा तम् अनुग्रही तुम लोकम Atha Brahmacari-ne manukrahi tum kincit parameswarasse tatvika murupam upi prthibodhita vati thasse na surnoti, na na angi karoti bhavatasah mama viwadho nasti Bhavan bhodye marge gacchatu maumana hathatra laknam bhrte na kama vruttiru vachani yam lakshati kama vruttihi kama pravrttihi kama naatmika pravrttihi Vachaniyam Namaninda Atra Anir Pratyah Vaktavya Mityavaktaviam Praya uh, Vachaniya Mitanyavakavyam Asmakabya Ittchatra Kachat Vyavasta Vatav. Anir Pratyaya Vichataka, Ktavyathu Anir, anir. Gantavyam Gamaniam, Drastavyam Dharsaniyam, Bhas Bhas Bhashitavyam bha, Bhasaniyam Karaniyam Kartavyam. समानार्थकता ये बहुत केवलं वचन धातु हो ताव्य प्रत्यया योग्य नाम वक्तुं योग्यम् तो हो ताव्य प्रत्यया योग्य अर्थे वक्तुं योग्यम् वचनीयमिचुकते वक्तुं योग्यम् ना वक्तुं अयोग्य निंदा वचनीयम निंदा इति यावस्था वर्तते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 Tudtuk, hátrahagytunk. Távéb a hamapi vizsgájéb a ham kicsi vachadha döntést Ka, is paróksharú példánoktól van, bávánoktól van. Annyitra, hogy ham prógogam szótól van a szív. De, de, de, de, de, de, de, de, Tátrák a tám játunk, tátrák a tám játunk. Mitőle vágttunk? Játunk, jét játunk, tál. Vajon így mű náyik sáte, kámavrttehe szóváváyésha, tátu saavrttihi nindám násahte. Nindá adásnám, tátrán dósadásnám nákarniya. Ubhayor mddé parosparikaratihi játta, játta a jata játta. Trutyje porússzé anayor dvayoh káthamrudir játta. Eddikad a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 अलम विवाद ये ना, हम्म अलम, तवया यथा ये प्रकारेण सह ईश्वरह सूरता, त्वया यथा सूरता सह, सह, यथा सूरता नामा ये प्रकारेण सह सूरता नामा अमंगला भ्यासरति ही असंपत्तिमान दिगंबरह। Smechaan Vasi chita vasman gara gha, ittyadi ittyadi rupeena bhagvataha, jatam bhagvataha, ta phiribhagvatasam. Amna akshipam, purvo upi na akship tadvati. Brahma chairina api, parameshure abidya manam kincit kalpaitwa nukta. Vidya highlight Ata parvati api angi kurtavati. De de thiye amapi Second side of the Nituvadanti Kaló, tehát Bhavan Natrashtavan, tehát Pratibodhattvati, Pratibodharam Kalaha Mastu, tehát Prakare Nasa Yisvara Sritaha, tehát a Bhavan Yatha, tehát a आमंगी करो मम मनस्तु तत्र ईश्वरे भावः श्रृंगारः एकः अद्वितीयो रसः आस्वादः यस्य तत तथा स्थितम् भावैक रसं स्थितम् मम मनः तत्र परमेश्वरे भावैक रसं भावना भाव एव एकमात्र आस्वादः परमेश्वर भावना एव एकमात्र आस्वादः यस्य मनसो भवति तथा मौ मनः जातो मौ मनसि परमेश्वर भावना अतिरिक्त आस्वाद्य पदार्थो नास्ति एकरसः एकरसो नाम तं ता, मात्रं इत्यर्थः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 मात्रा अद्वितीय है ये, ये कि ये वा आस्वाद हा यस्य मनसा हा तादृशम ममना हा तत्र संज्ञा हतो तद्विषयका रति मात्र आस्वादात्मकम् ममना हा तद्विषयका रति मात्र विषयका अन्य विषय ये बनास्ते तत्र जातम् वर्तते आता हा Svecháv yavahari vachaniyam, asthan sanga pavadam na iyikshate na vicharyati. Yaha svechá svechya achiritum ichati, kāma pravrtim anuvartate, saha idam a, a, mama sanga masya asthanam va asthanam na karoti. Ha love is blind, itt Kaya kaya chidritya. कुतश्चित्तमनह तथा संगतम भवति तततै प्रतिष्ठितः बहिः स्वेच्छा संचारणः लोकापवादात विभेति इति भावः स्वेच्छाचारी लोकापवादात न विभेति अहम् उत आदृसीम स्थितिं प्राप्तवः इदानीं मम पिता वदतु माता अथवा साक्षात् परमेश्वरेव वदतु Ahamangi angyék, ha tőnnek sietták, maománaha a finished. Story is complete. A tha samá, samádo járta. Abban, hogy tőmkelő, álombibáde, na, vagy a tha shrutas, twayá, vagy a यंकम पि विशयम अहम ड्राप न करो में सर्वंत थे वास्तु तातो धिकते या धवान किंच दि योजे तुम इच्छ दिचे दि दी योजे <laughs> ममकाबे सिंता रास्ति ममात्र भावे करसह मनं स्थितं भावे करसम तिशप्तह मनसह ये कहा अद्वितीया रासा हा आस्वादा ये स्या तत्क्षण भावे मना भावेकरसम मना सिद्धम् नकाम उत्तरुचरिये मिश्रते निवारिता मालि वटु पुनर्विवक्षुस्पृतोत्तराधरा नकेवलं यो महतोपभासते श्रुनोतितस्माद्विये सपापभाग Ettől abd parameswarasya, antaram paramisvarasya postayo ho egy kivitam mandhaa saath magam sporanam jato, kincsét sporanam jato. Saaj hintetebeti to atharam ittyucbeti, uttaram újra is tárgyad boszta saha uttara átharhat itticschedé. Tátras foranam, bábuticé, kímopi pona ha vaktum itcschedi értsa. Káthana szamye evo uttara ágharmus forati. Hán? Egy passya passya, sa kímopi annye depi kinczit vaktum itcschedi evo. he áli. आली alí, alí tüketéhez siki, divarjátán, stop him. Prathamam tam sthap, sthapijatam sthapar, ha, ponar vivakshu ayam vatu ayam तस्य उत्तराखरमुस पुरितमस्ती तस्माद् पुनर्पिषाह किमुपि भाषितु मिच्छतीवा अनुभवामि प्रथम तम निवारयेतु कुतः है त्युक्ते केन कारणे न केवलम् यहां महाता आपा भाषते यहां पुरुषा महाता उत्तम पुरुष उत्तम उत्तम महिमाशालिनः जेष्ठान प्रति आपा भाषते यहां निंदात्मकं वचनं a jövőjémből jön, a vaktőjémből jön, vadat í, sajéva papa bhagkna bhavati, saha papa bhag bhavati éva, saha pāpam prāpnoti éva, de amit sajévan prāpnoti, thasmāt sakāśāti yah śrūnoti, swopi papa bhag bhavat. Aztán idáig, sja Páp is éma hogy ittelásti Je mádma já sújatétat há vapi pápi vavá pápa vágbaki szápisulóti elunk szeérni há te há para mindni várjat mi várjatá a málikki napja hozaú vató Honarbbi vaksos hogy ottará naké सपापोभाग तस्मात् यः श्रणोति सोपि पापभाग अतः माननीय राम पुरुषाणाम् निन्दाकरणं यथा पापाय भवति तथा ता तादृश निन्दा वचनानि वचनानां श्रवणमपि पापायम् अतः तस्मात् प्रदेशात दूरत हगन्त निन्दना स्थात निन्द अदा कदा चित्तेशना महात्माना अधिकृत्य स्वकीयम पक्षम स्वीकृत्य निन्दां पूर्वन्ति पूर्वन्ति चेत् पूर्वन्ति तई सह विवादोपि रकरणीय हि आस्तिक नास्तिक आदि नास्तिक आदि यकम् वदन्ति चेत् आस्तिक आदि य बहु तई सह डायलॉग नकरवन्ति स्म स तसे नास्ति के बाद श्रवणमुपि येते शाम पापाये हो। सुरुत्वा खलु प्रतिवचनम् दातव्यम्, अरे श्रवणमेवो पापाया। ईश्वरों नास्तीति, वचनस्य श्रवणमेवो पापाये राभवती सुरुत्वा खलु प्रतिवचनम् दातव्यम्। तस्मात् बावा भावा नियच्छति इसम्। कहती चन विषयेशु, बोसुदा वादविवादोपे नक्क्रियते जे� अवतु काम याम गतिम सब प्राप्त नो ते साम गतिम सब प्राप्त नो ते न सह आसभागम कसं भवता इति औदासीन्यम बहु सखी सखी आयम वटुहु मानव कहा ब्रह्मचारी, पुनः खिमपि विवक्षु वक्तुमिच्छुहु यव दृश्यते, ब्रुवा सन्नंता उपर्त्या सहा निवार्यता कुतहा तर हि वक्तुमेव कथम नददासी अरे वक यहाँ वक्तुमिच्छते ते न वक्तव्यम् किमर्थम निषेधति इत्युक्ते यहा महतः पूज्यान् अपभाषते अपवदति पूज्य जनानाधिकृत्य यहा विपरीत वचनानि वदति न केवलम स पापभाग भवति किन्तु तस्मात् अपभाषणात् पुरुषात् यहा तावसम अपभाषणं करोति तस्य सकाशा यहाँ श्रुनोति अहम्यत्वम्चा आवाम द्वावो पिपापा भागिनो भवता पापि भागिन्यो भापा भागिन्यो भवता उहां उहे अपिस्त्री अतः पापा आवाम द्वये अपि पापा भागिन्यो पापा भागिन्यो भवता भवतीति अत्रस्मृति स्मृति गुरुो प्राप्तो परिवादो न श्रोतव्य कथंचना अस्माकं गुरुनाम केशांचना श्रद्धास्पदो गुरुहु कस्यद् भवति अन्यस्य तु अन्यः गुरुहु श्रद्धास्पनो लोके कदा, कदा भवति वादविवादेषु एकस्य गुरु अभिषेकं निन्दनं दूषः अन्यः करोति तस्मात् सः एनं गुरुं नमन्यते अतः तस्मिन् गुरो तस्य सर्वधानाः स्थिति अतः सहः अपभाषणम् करोति करोति चेष्ट यहां सर्वधाना तस्मिन् गुरो, गुरो भवति तेरना श्रोतव्यमिह तु गुरोव प्राप्तव परिबाधा गुरोः इति सप्सष्टि यहां परिबाधा दोषः प्राप्तो वर्तते सहः न श्रोतव्य कथन साहसूर्ति पथ में वा न नेतव्या, तत्र करनोपिधातव्यो। यदि कोपी स्वस्य बुरो हो, आपनंदनम निंदनम करोति स्वस्य स्वसमी पे वारही तुम शक्कुनोति चेत वारही वारणीयम् नोचेत वारही तुम शक्कुनो तुम साह प्रबलो वर्तते चेत स्वस्य करनोपिधात। साह प्रबल हासमारी सिद्धि, तदानि उ अस्माकम् करनोपिधात। Gantavyamva tatonyataha Atava silently tataha utthaya anyatrakachatu sahayadjyadvatati vat Itti Dharna Shastra